तीसरा अध्याय है सृष्टि दर्शन सृष्टि सृष्टि को इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं कि जहां पर चारों अवस्था चार अवस्था की बात करते हैं तो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था इन चारों अवस्था का जहां पर प्रगटन है उसी को सृष्टि कहा है सृष्टि के अंदर देखा जाए तो सृष्टि के अंदर जो भेद है वो चार तरीके से आते हैं एक है सृजन एक है विसर्जन एक है पोषण और एक है शोषण तो इन चार तरीके से उनमें भेद दिया गया है अब सृजन क्या है तो इकाई प्लस इकाई माने इकाई के साथ इकाई का जुड़ना ही सृजन क्रिया है इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखे जाए तो शरीर और जीवन का मिलाप होना तो एक शरीर एक इकाई है जीवन एक इकाई इन दोनों का मिलना सृजन है नया जन्म होना नया जन्म होना ठीक है अब विसर्जन तो जैसे मृत्यु तो मृत्यु में एक बेसिकली क्या हम देखते हैं कि जीवन जो है वो शरीर को छोड़ता है है ना? तो शरीर पहले मानव के रूप में वो दोनों एक इकाई थे अब एक इकाई में से दूसरी इकाई का जाना तो वो हो गया विसर्जन। विसर्ज। दूसरा एग्जांपल भी अगर हमको देखना है तो देख सकते हैं जैसे एक बड़ा पेड़ है तो पेड़ अपने में एक इकाई है उसमें से डाली या पत्तों का गिर जाना तो पत्ते और डाली अपने में अलग इकाई हो गए तो इकाई माइनस इकाई तो हो गए विसर्ज अलग होने में और तीसरा जो पार्ट है वो है पोषण तो पोषण माने इकाई प्लस अनुकूल इकाई तो जैसे अभी हमने एक बीज बोया तो बीज बीज को जैसे हमने मिट्टी में डाला तो मिट्टी और मिट्टी के साथ जैसे हम पानी या खाद डालते हैं तो वो उसके लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है तो वो उसके लिए अनुकूल इकाई भी हो गई तो इकाई प्लस अनुकूल इकाई तो अब वो पोषण माने पुष्टि की ओर बढ़ेगा पर उसके विपरीत अगर हम उसको अनुकूल इकाई नहीं देते तो फिर वो शोषण की तरफ जाएगा इसलिए कहा कि इकाई माइनस अनुकूल इकाई तो हो गया शोषण तो इस तरह से हम सृजन विसर्जन पोषण और शोषण को देख पाते हैं अब आता है तो पदार्थ की परिभाषा हमने ये की है कि पद भेद से अर्थ भेद को स्पष्ट करने के लिए वस्तु अच्छा यह पद जो जहाँ पे जो बोला गया तो पद का मतलब है मात्रा तो जैसे एक परमाणु के बाहरी परिवेश में जितने अंश होते हैं दूसरे परमाणु में थोड़े परमाणु अंश दूसरे तरह के होते हैं तो ये जो परिवेशीय में अंशों की जो चेंजेस उसमें दिख, दिखता है वो उसके मात्रा भेद को स्पष्ट करता है तो, एक मिनट हाँ जी। थोड़ा और क्लियर कर देते हैं मध्य में एक एटम है हाँ, या, और उसके बाहर परिवेश यानी ऑर्बिट की हम बात करें उसे परिवेश कहते हैं हाँ जी और उसके बाहर के तीन चार परिवेश जो है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं एक दो तीन कोई भी हो सकता है तो जैसे जैसे मतलब बाहरी परिवेश में परमाणु अंश बढ़ते या घटते जाते हैं उस उसके तहत उसका नामकरण भी अर्थ फिर जाता है जैसे बाहर में हमको दो दिखता है तो हम उसको हाइट हिलियम बोलता है अगर वो तीन हो गया तो उसका अर्थ फिर गया लिथियम तो हीलियम का एक तरह से प्रयोजन है लिथियम का एक तरह से प्रयोजन है तो जैसे पदभेद से अर्थभेद अलग हो जाता है तो पदभेद से मात्र वस्तु को मात्रा भेद से अर्थभेद को स्पष्ट करने वाली वस्तु पदार्थ हो गई ठीक है। अब ऊर्जा को दो तरीके से देखा जाता है बेसिकली मिल्ण एक, एक, एक वास्तविकता जो है वो रियालिटी है मतलब अस्तित्व तो अस्तित्व में।, तो में वो वस्तु है तो ऊर्जा में अब देखा जाए तो एक है कार्य ऊर्जा एक है सापेक्ष ऊर्जा और इन दोनों ऊर्जाओं का जो वजूद है वो जिस ऊर्जा की वजह से है उसको मूल ऊर्जा कहते हैं बेसिकली मूल ऊर्जा कोई पदार्थ या उसको वस्तु नहीं हम बोलते हैं लेकिन उसमें होने यात्रा से सारे क्रियाकलाप हमको दिखने को मिलते हैं तो अब सापेक्ष ऊर्जा क्या है कि जिस ऊर्जा का किस कि जो ऊर्जा इकाइयों की परस्परता के बिना प्रगट ना हो मतलब जिस ऊर्जा को प्रकट होने के लिए कम्पल्सरिली दो इकाइयों की परस्परता चाहिए वो ऊर्जा को कहा गया सापेक्ष ऊर्जा तो जैसे हम हाथ दो हाथ को एक दूसरे के साथ घिसते हैं तो उसमें से थोड़ी ध्वनि निकलती है तो ताप ताप थोड़ा थोड़ी ताप निकलता है तो उन दोनों तो ये सापेक्षल है।, है, है, है वो सभी तो ये हो गई सापेक्ष ऊर्जा और कार्य ऊर्जा एक तरीके से सापेक्ष ऊर्जा ही है जैसे गाड़ी के अंदर हमने पेट्रोल डाला गाड़ी स्टार्ट हो गई है ना तो ये सारे कार्य ऊर्जा के एग्जाम्पल भी हो गए अब मूल चेष्टा के ऊपर हमने बात कर ली कि जो व्यवस्था के अर्थ में जो चेष्टा है वो मूल चेष्टा है अब पदार्थ के अंदर हम देखें तो पदार्थ के अंदर जो भेद है वो चार तरीके से भेद हमको दिखते हैं एक है मृदु मृदु माने मिट्टी पाषाण, मणि और धातु अब मिट्टी जो है उसके अंदर फिर दो पार्ट आते है एक है उर्वरा और एक है अनुर्वरा उर्वरा माने एक बीज में से अनेक बीज को उत्पन्न करने वाली मिट्टी उसको हमने कहा उर्वरा और अनुर्वरा माने उसके विपरीत ठीक है उपजाऊ और अनुपजाव भी हम बोल सकते हैं उसके बाद आता है पाषाण तो पाषाण में हम दो तरीके से भेद करते हैं उसका एक है कठोर एक है अकठोर जो ज्यादा बार को सहन कर पाता है वो कठोर है जो कम ज्यादा बार को सहन नहीं कर पाता है वो कठोर है फिर हम लेते हैं मणि और मणि में मणि के अंदर हमको देखते हैं कि किरण को जो तख्तबिंद में से जो किरण आ रही है बिम्ब आ रहा है उसको बेसिकली जब वो अपारदर्शक वस्तु पे टकराती है तब उसको हम किरण बोलते हैं तो किरण को जो ग्रहण करने वाली एलिमेंट है उसको हम किरण ग्राही बोलते हैं और जो रिफ्लेक्ट करती है प्रसारण करती है उसका उसको हम किरण श्रावी बोलते हैं तो ये हो गया मणि उसके बाद आता है धातु धातु को नॉर्मली जो हम मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में देखते हैं तो इस तरह से हम पदार्थ में चार तरीके से उसका भेद देख पाते अब जैसे ही पदार्थ में होने वाली क्रिया को हम देखते हैं तो तीन तरह की क्रियाएं हमारे सामने आती हैं एक है तात्विक क्रिया एक है मिश्रण क्रिया और एक है यौगिक क्रिया अब तात्विक क्रिया किसे कहते हैं तो जो सजातीय परमाणु समूह यानी कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का मिलना तो जैसे O2 बन गया फिर ओ तो ओजोन हम नाम दे दिया फिर एन तो इस तरह से कॉमन कंफिग्रेशन वाले जितने भी परमाणु एक साथ इकट्ठा होता है उन सभी को हमने कह दिया है कि वो तात्विक क्रिया हो गई ठीक है अब उसके बाद आती है मिश्रण क्रिया तो मिश्रण क्रिया में बेसिकली क्या होता है कि जो विजातीय परमाणु या आण्विक समूह है वो अपने अपने आचरण को मिक्स होने के बाद भी अपने अपने आचरण को बनाए रखते हैं तो इसमें सिंपल एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे नींबू पानी उसमें थोड़ी चीनी डाल दी तो उसमें जो पानी अब वो बन गया नींबू पानी उसमें थोड़ा खट्टा वाला गुण भी रहता है थोड़ा चीनी का मीठा गुण भी रहता है मतलब वो दोनों अपने अपने वैसे तो घुल गए फिर भी अपने अपने गुण को बनाए हुए है तो मिश्रण जो है वो भौतिक क्रिया है तो जितने भी भौतिक क्रिया है वो सारी मिश्रण के अंदर अब जैसे उसमें थोड़ा आगे का वो बनता है तो मिश्रण में से अब भौतिक क्रिया में अब रासायनिक क्रिया भी स्टार्ट होती है तो अब आता है यौगिक योगी। तो यौगिक में बेसिकली क्या होता है दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे के साथ मिलकर अपना खुद का आचरण त्याग करके किसी और आचरण को अपना लेते हैं उसको कहते हैं यौगिक क्रिया और वो भी निश्चित अनुपात निश्चित अनुपात में ठीक है तो जैसे हम बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बन गया तो एक है प्यास एक है जलने, जलने वाला, वाला एक है जलाने वाला, हाँ, वाला और एक है जलने वाला दोनों मिलके हो गए प्यास बुझाने वाला तो ये हो गई यौगिक क्रिया तो कहा जाता है कि पानी जो है इस पृथ्वी के ऊपर की सबसे पहली यौगिक क्रिया है तो इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों मिल होते हैं ये पदार्थ के अंदर हो गए अब इसमें हम आगे देखते हैं तो योग आता है तो मिलन मिलन को ही हमने योग संज्ञा दिया है जो मिलन हो रहा है उसको हमने योग है। तो योग के अंदर दो चीजें आती एक है, एक है, एक है सहवास एक है है मिलन को हम एक है बोलते हैं सहवास को ठीक से हम देखेंगे तो जिस योग के जिस योग के अंतर विलगीव हो तो बढ़िया सा एग्जाम्पल हमारे पास आता है जैसे जीवन और शरीर जो इन दोनों का योग होता है तो अब इस योग को हम सहवास इस संदर्भ में कह सकते हैं क्योंकि जीवन शरीर से विलगीकरण उसका होता है तो इस संदर्भ में उसको सहवास कहते हैं इसको और शब्द को मिले सहवास साथ सह, में रहना सहवास ठीक हाँ, है। इसका असली अर्थ सहवास, सहवास साथ में रहना बहुत बढ़िया और अलग हो सकता है इस संदर्भ में सहवास इस संदर्भ में जीवन बाहर जा सकता है शरीर जाता है तो सहवास बहुत बढ़िया अच्छा अब सहवास के अंदर जो प्रेरणा है उसको हम किस तरह से देखते हैं तो प्रेरणा का मतलब ये है कि सहवास के अंदर उन्नति की ओर जो गति है तो जो विकास की ओर गति है उत्थान की ओर जो गति है उस सभी को हम प्रेरणा बोल सकते हैं है न तो या फिर समाधान की ओर जो गति है उसको भी हम प्रेरणा कह सकते हैं अब यहाँ पे बात आती है कि गुरुमूल्यन किसे कहा जाए तो जो दीर्घ परिणाम है मतलब जो लॉन्ग टाइम सस्टेन करता है वही गुरुमूल्यन है लघु मूल्यन मान लें जो या जो क्षण अब सहवास के अनंतर जो प्रेरणा का प्रसार है उसको हम दो तरीके से देखते हैं अगर जो सहवास है वो प्रेरणावादी सहवास है तो उससे उभयतिया होती है मतलब वो गुरु मूल्यन की ओर दिशा निर्धारित करता है मतलब उसमें जब भी व्यवहार होता है तो खुद में भी तृप्ति होती है और सामने वाले को भी तृप्ति होती है यही प्रेरणावादी सहवास है दोनों में उभय तृप्तियां हुई और अगर ये नहीं होता है तो वो हो जाता है प्रतिक्रांतिवादी सहवास माने उसको बोलते हैं उभय विकृति जो अवमूल्य या ह्रास की ओर या माने के विनाश की ओर वो जाता है खुद का भी खुद भी कलेश दूसरों को भी पीड़ा या कलेश करते हैं, कलेशित करते हैं। तो ये हो गया प्रतिक्रांतिवादी सहवास अब हम किरण और थोड़ा उसको डिटेल में देखने जाते हैं तो यहाँ पे क्या कहा गया किरण तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे बनती है कि तप्त बिंब तो बेसिकली हम तप्त बिंब जो मेन सोर्स है उसको लेते हैं जो सूर्य को कहा गया Otherwise, जो भी लाइट का सोर्स है उसको हम तप्त कह सकते हैं पर यहां पर अभी हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो बिंब का जो प्रतिबिंब है वो जब अपार किरण तो जैसे सूर्य में से जो भी बिंब निकलता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से बाहर बाहरी परिवेश में से वो द, बीच में तो पूरा अवकाश है और वो स, आ, स्पेस ही है, तो वो तो ट्रांसपेरेंट है तो मतलब वो कोई अपोज करता नहीं है तो जो भी किरण जो भी बिंब वहां से निकलता है वो सीधे सीधा पृथ्वी का जो पहला एटमोस्फियर है वातावरण उस पर जाके वो टकराता है तो वो जो फर्स्ट पार्ट पे वो जो टकराता है उसको हम बोलते हैं किरण अब बेसिकली क्या हुआ कि वहां से वातावरण स्टार्ट हो गया तो अब अंदर सारे के बाद मोलिक्यूल वगैरह वो आने लगे तो वो बिंब जो है उसका फिर किसी पे प्रतिबिंब पड़ेगा उस प्रतिबिंब से फिर अनुबिंब तैयार होगा वो किसी दूसरे पे पड़ेगा तो ये प्रत्यानुबिंब तो इस तरह से बिंब का प्रतिबिंब प्रतिबिंब से अनुबिम्ब अनुबिंब से प्रत्यानुबिंब तो ये पूरा होते होते वो धरती के सतह पर, पर, पर, तो पर आता है तो जब धरती के सतह पर आता है तो सभी को मिलाकर जो हमने नाम दिया वो कहा गया रश्मि वातावरण की शुरुआत से लेकर हाँ धरती के सतह तक वो पूरा को रश्मि कहा गया और जो रश्मि जब सतह से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलते उसी को बोला गया प्रकाश तो प्रकाश की वजह से हम सभी चीजों को देख पा रहे हैं इसलिए कहा गया कि हर एक चीज का प्रतिबिंब दूसरे पे पड़ता ही है तो इस वजह से प्रतिबिंब की वजह से हम एक सभी सभी चीजों को देख पा रहे हैं तो ये हो गया पूरा किरण बिंब प्रतिबिंब अनुबिंब रश्मि और प्रकाश अच्छा अब विकिरण को अगर हम देखने जाएं, तो विकिरण को हम किस तरह से देख सकते हैं जैसे परमाणु अंश है अपरमाणु है उसके उसके एक मध्यांश है अब मध्यांश की यह स्थिति है ये सकती है कि वो चार परिवेश अपने, अपने हाँ, अब जैसे परमाणु के अंदर हम देखा जाए तो वो क्रियाशील है सारे के सारे परमाणु क्रियाशील है तो उनकी जो क्रियाशीलता है वो ध्वनि ताप और विद्युत के संदर्भ में बाहर निकलती रहती है कंटिन्यूअसली पर वो जो बाहर निकलती रहती है उससे परमाणु में कोई वो विचलित नहीं होता है क्योंकि वो चार परिवेश तक ठीक रहता है पर पृथ्वी के अंदर कैसे ऐसे भी का, काफी परमाणु है जो अजीर्ण परमाणु जिसे कहा गया है दो, दो तरीके से नॉर्मली परमाणु है एक गए भूखे और एक है अजीर्ण परमाणु और तीसरा जो परमाणु है वो जीवंत परमाणु की बात कर रहे हैं। उसको हाँ, चैतन्य परमाणु की थोड़ी हम बात बाद में करेंगे तो जो अजीर्ण परमाणु है उसमें क्या होता है कि उसमें चार से ज्यादा परिवेश हो जाता है अब जैसे चार से ज्यादा परिवेश हो जाता है तो जो मध्यांश की पकड़ है वो थोड़ी ढीली होने लगती है तो क्या होने लगता है वो जो श्रम श्रम गति परिणाम की वजह से वो धोनी ताप और विद्युत जो निकल रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा निकलने लगता है अब ज्यादा से ज्यादा बहिर्गमन होने की वजह से क्या होने लगता है कि परमाणु खुद में विचलित होने लगता है अब हर हरेक इकाई अपने में व्यवस्था को पाना चाहती है प्रेरणा को पाना चाहती है व्यवस्थित होना चाहती है तो उस संदर्भ में अब क्या होता है जो बहिर्गमन हो रहा था तो परमाणु जो मध्यांश है वो अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करता है तो खुद में जैसे अपनी ओरिएटेशन को चेंज करता है तो अब जो बहिर्गमन हो रहे थे ध्वनिताप विद्युत अब वो अंदर की ओर आने लगते हैं हाँ, मतलब उसका अंतरगमन अब होने लगा है तो मध्यांश अपनी खींचने लगता है वो भी व्यवस्था के लिए अब खींचने में होता यह है कि मध्यांश जितने अंशों को पचा पाता है उतना ही लेता है बाकी को अपने मध्यमे से छो, आ, छोड़ता है तो जो भी ध्वनिताप विद्युत जो भी प्रभाव है हमको दिख रहा है वो जब मध्यांश में से निकलता है तो उनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है और इसी को कहा गया इसी को रेडियोएक्टिव एलिमेंट हमने कहा और यही रेडियोएक्टिविटी है तो ये हो गई जो है वो पृथ्वी के मतलब पृथ्वी को ठोस बनाने के लिए बहुत अहम भूमिका उसका है और ये इसको ब्रह्मांडी किरण भी कहा गया है यही है जो पृथ्वी को दूसरे ग्रह गोल से मतलब बचाती है नियंत्रित करती है जो भी हम कहना चाहे वो हम कह सकते हैं और पृथ्वी पे पानी का बनने बनने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है मूल कारण ये है विकिरणीयता का तो ये हो गया पूरा किरण विकिरण हाँ में और जोड़ सकते है हाँ जी प्रकृति द्वारा विधि से विकिरण से पोषण स्पष्ट हो चुका हाँ, है जबकि मानव द्वारा विकरणीय प्रयोग इसको थोड़ा कम फैलाये तो पृथ्वी के अंदर जो विकर्ण पदार्थ है वो उसके गर्भ में बहुत अंदर तक है इसलिए वो उसके वो पृथ्वी का खुद का आ, सामान है खुद के गर, गर्भ का सामान है तो वो मानव के लिए एक्चुअल में है नहीं, नहीं।, नहीं। तो प्राकृतिक विधि से देखा जाए तो अगर हम उसको कुछ खलेल नहीं पहुंचाते हैं तो वो पृथ्वी के लिए पोषण के अर्थ में काम करता है सहयोगी के अर्थ में काम करता है लेकिन अभी क्या किया हमने न्यूक्लियर पावर वगैरह ऐसा कुछ बनाने बनाने में हम उसको निकाल रहे हैं अब उसको निकालने में हुआ ये कि अब उनका जैसे हम प्रयोग करने गए तो उसके काफी सारे प्रम, वो दुष्प्रभाव हम देख रहे हैं क्योंकि वो जो मध्यम से अपना वो छोड़ता है इसलिए उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई तो अभी जो हम एक्सरे वगैरह यूरेनियम वगैरह जो देख रहे हैं उनके साथ में जो बंदे काम कर रहे होते हैं उनका थोड़ी थोड़ी दे, देर में चेकअप भी करना पड़ता है कि भाई उनमें क्या वो चेंज हुआ वगैरह तो इससे प्राकृतिक विधि से पोषण जो आपने बताया लेकिन मानव का हस्तक्षेप होने से फिर वो शोषण की तरफ जाता है तो ये और ऐड करें तो हाँ जी जो पृथ्वी की सतह पर ऊपर अवेलेबल है जिसे मानव स्वयं हाँ। प्राप्त कर सकता है अपने श्रम से हाँ। वह तो मानव के उपयोग के लिए है हाँ, हाँ। उससे नीचे की स्थिति में एलिमेंट वो, वो उसके लिए है वो उसके लिए नहीं है यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग का ऐसा कर रहा है तो यही एक तो हमारी उपयोगिता जब देखने जाएगा तो मानव की मौलिकता ये है की भाई वो ये भी समझ पाए कि अपनी आवश्यकता के लिए कौन सी चीजें और पृथ्वी की खुद की बनावट के लिए कौन सी चीजें है हाँ अब एक चीज इसमें आती है जो भार है तो चीज चीजों में जो भार हमको दिखता है वो आकर्षण की वजह से जैसे हम हाथ किसी भी चीज को थोड़ा सतह से ऊपर पकड़ के रखते हैं तो थोड़ी देर में वो हाथ में दर्द होने लगता है मतलब वो भार कहा से भैया है तो वो जो गुरु की और जो वो पदार्थ जाना चाहता है तो गुरु है लघु हमेशा गुरु की ओर जाना चाहता है इसी की वजह से हमने वो नाम दिया गुरुत्व आकर्षण गुरु तत्व आकर्षण, आकर्षण है ना तो भारत जो दिखता है वो आकर्षण की वजह से है अब जो आकर्षण है वो एक दूसरे की परस्परता की वजह से हमको दिखता है परस्परता जो है वो इकाइयों की लघुता या गुरुता के संदर्भ में बात की जाती है अब जो भी लघुता एवं गुरुता है वो रचना और उसकी सापेक सूर्या के संदर्भ में कहा गया है और जो भी सापेक्ष सूर्जा है वो बेसिकली जनरेट होती है क्रिया से तो क्रिया के बारे में देखना पड़ेगा क्रिया जो है वो पदार्थ के अंदर चलती है तो इसके लिए पदार्थ की बात की और पदार्थ का विकास है या विनाश की ओर है विकास जो है अगर सापेक्ष सूर्जा का हम सदुपयोग कर पाते हैं तो पदार्थ का विकास की ओर वो जो झुकाव है थोड़ा और अगर उसका दुरुपयोग होता है तो विनाश की ओर ले जाता है तो ये पूरी बढ़िया से लुक कनेक्ट होती है किसी भी प्रकार की चेष्टा से सापेक्ष का प्रसव होता है क्योंकि जैसे ही आपने चेष्टा की तो परस्परता वाली बात आ गई जैसे परस्परता आती है तो वो सापेक्ष को प्रगट करती है।, है ना अब गुण को देखा जाए तो गुण क्या है तो एक दूसरे के सापेक्ष में जो शक्तियों का प्रगटन है या प्रभाव में परस्परता में जो प्रभाव है उसी को हम गुण कहते हैं तो गुण तीन तरीके से देखे जाते हैं एक है सम एक है विषम और एक है मध्यस्थ तो सम गुण को कहा गया है कि उन्नति के अर्थ में जो गुण है वो सम गुण है विषम माने राष्ट्र तो विवस्था के अर्थ में जो है उसको हम विषम गुण कहते हैं तीसरा वाला जो है वो विभव है माने के मध्यस्थ बने रहना ठीक है तो गुण के तीन हम तीन तरीके से गुण को हम देख सकते हैं अब बात आती है स्वभाव तो मौलिकता जिसे हम यूनिकनेस कहते हैं वही स्वभाव है तो मेरी उपयोगिता ही मेरी मौलिकता ये भी हम कह सकते हैं अब कोष गठन के बारे में जब हम देखने जाते हैं तो बेसिकली कोष को कहा गया है कि निश्चित क्रिया या आशय या प्रयोजन युक्त जो क्रिया है उसको हम कोष कहते हैं तो कोष को समझने का प्रयोजन ये भी है कि किस तरह से इस सृष्टि में एवोल्यूशन हम एवोल्यूशन जो हुआ है उसको कैसे हम समझ पाए तो बेसिकली सबसे पहले जो हम देखते हैं तो अन्नमय कोष और प्राणमय कोष की बात आती है वो दोनों के दोनों जड़ के अंदर हमको दिखते हैं अब ये दोनों को हम किस तरह से अलग पहचान पाते हैं तो जैसे अन्नमय कोष है तो वो ग्रहण और विसर्जन क्रिया के फॉर्म में हमको दिखते हैं तो जड़ के अंदर पहले जो शुरुआत होती है वो ग्रहण विसर्जन से स्टार्ट होती है वो कुछ ग्रहण करता है कुछ विसर्जन करता रहता है ठीक है एक मय कोष चलो ठीक है तो कोष में हमने देखा कि अन्नमय कोष है और प्राणमय कोष है वो दोनों जड़ के अंदर पाए जाते हैं मतलब जड़ की वो जो है सीमा वो प्राणमय कोष तक रहती है तो उसके अंदर वो जो क्वालिटेटिव बात होती है वो ग्रहण विसर्जन जो है वो अन्नमय कोष की क्रिया है प्राणमय कोष में अब देखा जाए तो प्रेरणा को स्वीकारना और प्रेरणा को अस्वीकारना ठीक है तो यहाँ तक प्राणमय कोष इसलिए हम देखते हैं कि ये बाहरी परिवेश में जब जब तक वो अः मध्यान्ह से वो सबसे बाहरी परिवेश वो आ, जड़ वाला ठीक है तो जैसे लोहे का लोहे से जुड़ना तो सारी की सारी जो ये क्रियाएं है वो सारी के सारी इसमें आ जाते है इसलिए पदार्थ अवस्था में इतनी वैरायटीज वो नहीं दिखती है पर क्योंकि एक ही परिवेश अभी सक्रिय हुआ है अब जैसे उसमें प्रेरणा उसके अंदर वो जो प्रेरणा है अब ये जो प्रेरणा यहाँ पे कही जा रही है वो उन्नति के अर्थ में आगे बढ़ने के अर्थ में विकास के अर्थ में तो नेक्स्ट जो कोष है उसका फिर शुरुआत होती है और वो है मनोमय कोष अब यहाँ से जड़ के साथ चैतन्य का वाला पक्ष भी आ जाता है अब उसके साथ वो जो स्टार्ट हुआ वो चेन और चेन क्रिया वाला हो गई और ये सारा जो अभी चल रहा है उसके लिए भी हम देखे देखने जाए तो वो सिद्धांत काम करता है श्रम गति और परिणाम तो जैसे ही परमाणु खुद में आगे बढ़ता गया आगे बढ़ता गया तो अब उसका अंतिम परिवेश से एक अंदर का परिवेश और एक सक्रिय हो गया इसलिए जो हमको प्राण प्राण अवस्था और वो जो जीव अवस्था है उसमें ज्यादा आ, क्वांटिटी में वो दिखाई दे रही है क्योंकि अब उसके अंदर वो दो सक्रिय हो गए हैं परिवेश अब उससे जो क्वालिटेटिव चेंज होता है उसकी वजह से उसके साथ प्रेरणा पा के आनंदमय कोष होता है अब वहां पे पूरा वो चैतन्य पक्ष के साथ जुट जाता है अब यहाँ से क्या हुआ परिमार्जनीय यहाँ पे क्या हुआ कि वो सुख दुख को व्यक्त करने में सक्षम हो इसी को कहा है अभी हम जो जागृति क्रम की बात कर रहे हैं तो हर हमें हर एक जो व्यक्ति है जो जागृति तक नहीं पहुंचाए वो सभी का सभी आनंदमय कोष के अंदर हम उसकी बात कर सकते हैं और जो कोश है जो जागृत मानव की बात की जा रही है उस वो वो भी एक की बात है पर वो वो जो की बात हो रही है, वो अपने आप में विशेष ज्ञान को अनुभव को वो जो सत्यता है उसको व्यक्त करने में सक्षम हो गए हैं तो बेसिकली अब हमको ये ये भी पता चलता है कि भाई जो पदार्थ है उसमें एक ही परिवेश काम कर रहा था तो उसकी वेरायटी थोड़ी ज्यादा थी तो मानव की अगर बात करें चैतन्य की तो उसमें तो ये बाहर के तीन तीन परिवेश और भी सक्रिय हो गए हैं तो इसकी वैरायटी क्यों नहीं है तो प्रजाति मानव खुद में भले एक ही तरीके से हो लेकिन उसकी प्रजाति उसके विचारों के लेवल पे आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको वैरायटीज दिखेगी तो ये भाई ये भी भैया ने वो बात की थी इसलिए वो सूत्र यहाँ पे फिट बैठता है ना कि भाई सही में मानव एक है तो गलतियों, गलतियों में तो अनेक है क्योंकि कुछ ना कुछ अपने हिसाब से मान्यता वह चलता रहता है और ये आनंदमय कोष का विकास ही चैतन्य का मूल कारण है तो चैतन्यता का कारण का मतलब क्या हो गया कि सुख दुख का प्रकाशन करने लगा और जैसे सुख दुख का प्रकाशन स्टार्ट हुआ तो उसका मतलब है कि वो आहार निद्रा भय मतलब विषय से अब हो चुका है वो तो अब विषया होने के कारण ही उसका सुख दुख स्टार्ट हो गया है तो ये भी हम सुख दुख का प्रकाशन किस संदर्भ में वो हम विषय के संदर्भ में उसको समझ सकते हैं अब अब यह जो रूप है रूप गुण की बात हो रही है तो रूप जो है वो आकार क्या उसका शेप है घनता माने उसकी डेंसिटी और क्षेत्रफल माने उसके वॉल्यूम आयतन तो आकार घनता और क्षेत्रफल के भेद से हम उसको पहचान पाते हैं कि क्या रूप है गुण को हम पहचान पाते हैं सापेक्षता के प्रभाव के अंतर्गत तो प्रभाव की जैसे हमने बात की भाई में प्रभाव तीन तरीके से होते एक है एक सम विषम और विभव मध्यस्थ भी उसको कहा जा सकता है सम है जो सृजन क्रिया में सहायक है विषम जो है वो विसर्जन क्रिया में सहायक है और मध्यस्थ है वो बने रहना है अच्छा अब सारी अवस्था का अगर स्वभाव और धर्म के बारे में देखें, तो चार ही अवस्था दिखती है पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था पदार्थ अवस्था का जो स्वभाव है वो है संगठन विघटन उसका जो धर्म है वो होना है मतलब अस्तित्व और धर्म से यहाँ पे संदर्भ ये है कि जो जिसको धारे धारण किए हुए जिससे जिसका करना संभव ही नहीं है है ना तो जो संस्कृत में हमने कहा कि इति धर्म तो जो जिसको धारण किए हुए तो पदार्थ होना उसका धर्म है हम कुछ भी कर ले, लेकिन पदार्थ को इस अस्तित्व में नष्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते है। है। तो प्राण अवस्था है उसका जो स्वभाव है वो सारक और मारक तो सारक जो है वो बेसिकली प्राण पोषक के अर्थ में कहा गया है और मारक जो है प्राण शोषक के अर्थ में कहा गया है तो उसका धर्म है अस्तित्व तो है ही प्लस उसके साथ पुष्टि क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जो भी नेक्स्ट मतलब जो भी हायर ऑर्डर का अवस्था है उसमें उसके कम की जो अवस्था है उसका गुण स्वभाव धर्म तो रहता ही है अब बात आती है जीव अवस्था की तो जीव अवस्था का स्वभाव है क्रूरता और अक्रूरता और उसका जो धर्म है वो है जीने की आशा और उसके बाद अवस्था आती है ज्ञान अवस्था तो उसका जो स्वभाव है वो है धीरता वीरता उदारता ये मानवीय स्वभाव तक की बात करते हैं अगर अति मानव की बात करें तो दया कृपा करुणा भी हम बात कर सकते हैं और मा, मानव का जो धर्म है वो है सुख इसलिए मानव को सुख धर्म ही कहा कह क्योंकि इसमें अब केवल जीने की आशा नहीं है लेकिन सुख पूर्व जीने की आशा है तो ये पूरा चार्ट पता चलता है यहाँ से अब जो धीरता वीरता उदारता की हमने बात की तो ये तीनों को परिभाषित कर लेते हैं धीरता का मतलब है कि न्याय के प्रति मेरी निष्ठा क्या है है ना? मेरी दृढ़ता ही न्याय के प्रति मेरी जो दृढ़ता है वही मेरी धीरता है तो अब मैं विचलित नहीं होता हूँ क्योंकि अब मुझे पता चल गया है न्याय करना है तो न्याय के प्रति मेरी निष्ठा बन जाती है और निष्ठा का मतलब ये है कि लक्ष्य के प्रति मेरा निरंतर प्रयास तो अगर मेरी निष्ठा में कमी होगी तो मैं धीरता तक नहीं पहुंच पाऊंगा तो अगर मेरी निरंतरता है लक्ष्य के प्रति तो वही मेरी निष्ठा है और वीरता तो अब दूसरों को भी जैसे मुझे न्याय के प्रति समझ आई है तो अब दूसरों को भी वो न्याय को पहुंचाने के मैं मेरी भौतिक शक्ति या बौद्धिक समाधान का उपयोग करता हूं तो वही मेरी वीरता है तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यार इसको कितनी बार समझाए फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो वीरता का मतलब ये है कि जब तक उसको समझना है तब तक उसके साथ काम किया जाए उसका मतलब ये है कि मैं उसको समझा नहीं पा रहा तो मुझे किसी और तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा यही मेरी वीरता है उदारता का मतलब है कि जिस दूसरों को सुखी करने के लिए जो मैं अपना तन मन धन लगा रहा हूँ वही उदारता है तो अपने तन मन धन का दूसरों के सही समझने और समाधान के अर्थ में जो उपयोग है वही उधारता है तो यही मानवीय स्वभाव है इसमें एक वीरता वाले में भैया ने बताया था वो याद आ रहा है की दो बंदे बैठे और मैं सामने वाले को कह रहा हूँ की तुम्हें तो समझ आ नहीं तो समझ आ नहीं सकता है तो इस तरह से मैंने आपका रास्ता भी बंद कर दिया मेरा पेड़ी और पेड़ी। मेरा स्वयं का लर्निंग का स्कोप खत्म हो गया लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ तो इसमें मेरा स्कोप बन गया कि मैं पहले और समझूं और फिर आपको समझाऊं तो आपका भी रास्ता खुला मेरा भी खुला और मेरी भी वृद्धि हुई विकास हुआ और हम दोनों की उभतृति में बन सकती आगे तो मतलब हमारा देखने का नजरिया कैसा है तो नजरिया तो वैसे आएगा जो की न्याय के प्रति हमारी निष्ठा होगी तो है ना इसलिए न्यायिक के प्रति निष्ठा में वो भी हो सकता है कि हम एक दूसरे का मूल्यांकन कर पा रहे हैं एक दूसरे की योग्यता का मूल्यांकन कर पा रहे हैं तो अब बात आती है आ, श्रम की ओर तो श्रम को कहा गया है कि अधिक उन्नति के लिए प्रयास श्रम है तो सारे के सारा जो हमारा श्रम है पूरे का पूरा विश्राम के लिए विश्राम माने सस्तित्व की प्राप्ति कोई हमने जागृति की अवस्था कोई विश्राम कहा गया है इसलिए एक बहुत बढ़िया सूत्र यहाँ पे बनता है कि श्रम के क्षोभ के बराबर ही विश्राम की त्रुषा है मतलब जितना जितना हम श्रम करते जा रहे है उसमें कहा हमारे से चूक हो रही है कहा हमारे से वो गलती हो रही है तो जैसे जैसे उस गलती को हम पकड़ पाते हैं और उसके उसका मतलब निष्कर्ष कुछ निकाल के आगे बढ़ते जाते हैं उसने हम विश्राम की ओर त्रषित रहते हैं हाँ इसमें भैया ने बहुत बढ़िया बोला था कि तर्क से केवल बोलना ही होता है लेकिन मानव ऑब्जर्वेशन करके जांच कर ही समझता है अब सप्राण और निष्प्राण शब्द यहाँ पे आता है तो सप्राण का मतलब है कि स्पंदनशील होना।, होना है ना? और निष्प्राण का मतलब है की स्पंदनशील जिसमें ना हो तो जो पे, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, वो निष्प्राण हो गए जब तक उसमें स्पंदनशीलता चलती रहेगी वो सप्राण कहलाए कहेशन हाँ बढ़िया अब जो भी श्रम है वो जब अवस्था के साथ जुड़ता है तो किस तरह से अगली अवस्था के लिए प्रसव बनता है जैसे पदार्थ अवस्था है अगर उसके साथ श्रम जुड़ता है तो अगली अवस्था का प्रसव होता है जो कि प्राण अवस्था की ओर जाता है प्राण अवस्था के साथ जब श्रम जुड़ता है तो वो जाता है जीव अवस्था। जीव अवस्था में जब श्रम जुड़ता है तो वो भ्रमित मानव की ओर जाता है भ्रमित तो मानव अब जब श्रम करके आगे बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो विश्रम यानी ज्ञान अवस्था को पाएगा तो मानव अभी ज्ञान अवस्था में नहीं है जो की वो ज्ञान अवस्था की इकाई है ज्ञान को अभी प्राप्त नहीं किया है इसलिए हम उसको भ्रमित मानव बोलते हैं। तो भी विवस्ता है, और विवस्ता के वजह से ही हम हमारे अंदर वो प्रेरणा है कि और आगे बढ़े, क्योंकि इससे तृप्ति नहीं हुई है अब अध्ययन के क्रम में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मानव के बारे में तीन चीजें हम कह सकते हैं और तीन चीजें कही जाती है कि एक तो भ्रांत भ्रांत भ्रांत और एक है निर्भ्रांत भ्रांत माने भ्रमित मानव जिसको पता ही नहीं उसको कुछ पता नहीं है वो पूरा अपनी मान्यता से ड्राइव हो रहा है कि भाई क्या गलत है क्या सही उसको कुछ पता नहीं है ठीक है तो उसको भ्रांत माना वो कहा गया अब भ्रांता भ्रांत मतलब भ्रांत और अभ्रांत तो जागृति क्रम की यहाँ पे बात हो रही है तो मतलब अब उसको पता मतलब पता है कि भ्रांत क्या है भ्रम क्या है और सही भी क्या है लेकिन कई बार सही कर पाता है कई बार नहीं भी कर पाता है तो मतलब परिस्थिति के वस वो ड्राई होता जाता है पर उसको पता जरूर रहता है उसको भ्रांता भ्रांत की स्थिति कही जाती है अभी हमारी स्थिति उस, उस हिसाब से लेकिन सबको पहुंचना है निर्भ्रांत की स्थिति में माने के जागृत मानव जो केवल और केवल सत्य से ही ड्राइव होता है उसमें और कोई दृष्टि नहीं रहती केवल सत्य की दृष्टि रहती है ठीक है तो अल्टीमेटली पूरे जो अध्ययन ये जो चैप्टर था उसका सार यहाँ तक मुझे लगता है जेस्टा और चेष्टा में अंतर होता है चेष्टा हाँ, माने केवल श्रम गति और परिणाम जो हो रहा है वो चेष्टा है तो चेष्टा तो कंटिन्यूसली चलती रहती लेकिन व्यवस्था के अर्थ में जो श्रम गति परिणाम है जो चेष्टा है उसको हम मूल चेष्टा इसका मतलब ये हुआ की हम जो अभी समझने के अर्थ में लगे हुए है तो ये मूल ऊर्जा को समझने के लिए लगे इस मतलब हुए तो मूल चेष्टा ही है हमारी एक और इसमें सूत्र रहता है हमारा जो हम बोला नहीं उच्च कोटि की सृष्टि में हाँ हाँ। निम्न कोटि की सृष्टि के गुण, गुण स्वभाव और धर्म रहते, रहते ही हैं। बाकी बाकी तो लगभग ये चैप्टर। था वो हमने ले बहुत है बहुत बहुत धन्यवाद और कुछ एडिशनल होगा या आप लोग भी कुछ जोड़ना चाहें तो प्लीज हमें बताएं और हम जोड़ेंगे और आपके भी नोट्स हो आपके भी विश्लेषण हो उसका ऑडियो बनाए अच्छे से और शेयर करें और बहुत बहुत धन्यवाद जिगर भाई पहले तीन चैप्टर के ऑडियो नोट्स तैयार हो गए हैं बाकी भी हम ऐड करते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद